विभाजक वाक्य में प्रथम आया था द्रव्य आगे गुण आगे कर्म कर्म तक हो गया कर्म क्या उसके लिए कहते हैं नित्यम एक अनेकानुगत सामान्यम द्रव्य गुण कर्म वृत्ति तद्विविधम परापरभेदात परंग सत्ता अपरंग द्रव्यत्व आदि नित्यंग एक अनेक अनुगतम तो पहले नित्यम है एकम है और अनुगत है और वो भी अनेकेश अनुगत अनुगत के लिए विशेषण हो गया अनेक तो नित्यम सामान्य का विशेषण मतलब वो पदार्थ जिसका लक्षण कर रहे हैं वो तो नित्य है और एक है और अनु अनुगत है अनुगत किन्तु अनेकेशु अनुगत इस प्रकार के जो होगा उसको सामान्य कहेंगे जैसे घटत्वम घटत्वम न्यायिक लोग कहेंगे वो नित्य है और जो घटत्वम है वो कितना है एक है और अनेक अनुगतम सकलेशु घटेश अनुगतम घटत्वम ये सामान्य कहा जाएगा और वो सामान्य द्रव्य गुण कर्म वृत्ति समाज कैसे कहेंगे कर्मम कर्म कर्म कौन सा लिंग में कर्मच न से कर्म इति द्रव्य गुण कर्मा द्रव्य गुण कर्मा आगे कर्माणी हो गया ना तुम द्रव्य गुण कर्म सुवृत्ति यश द्रव्य गुण कर्म वृत्ति नपुंसक होने से सामान्य नपुंसक हुआ इसलिए द्रव्य गुण कर्म वृत्ति आगे सु कहा गया सुपधातु प्रातिपदी हो कैसे करेगा तो रामो के आगे भी हटा देगा वो सुपधातु प्रातिपदी गया आगे सूत्र क्या है तो हम तो हम कर देगा घटम मनाए ज्ञानम बनाएगा सोमोर नकार द्रव्य गुण कर्म वृत्ति तो द्विविधम तो पर अपर भेद परम साम परम अर्थात सत्ता परम परम अर्थात श्रेष्ठ श्रेष्ठम अर्थात अधिक देश वृत्ति अपरम सामान्यून देश वृत्ति द्रव्यवादी ये परम अपरम परम अर्थात ये और सत्ता जो परम हो गया वो तो और निरपेक्ष परम इनको उससे और बढ़कर के कुछ नहीं द्रव्यत्व को भी परम कह दिया जाएगा ये पृथ्वीत्व की अपेक्षा तो अपेक्षिक तो हो जाएगा इन सत्ता में जो परम सामान्य रहेगा वो तो निरपेक्षी वो सबसे बड़ा है आगे पदकृत्य में संयोग वाराणा नित्यमिति अगर हम नित्य नहीं कहेंगे लक्षण कितना हो जाएगा एकम अनेक अनुगतम ये लक्षण संयोग में जाएगा, जाएगा। एकम अनेक अनुगतम हो संयोग एक है और दो यो अनुगतम है दो अनेक हो गया तो होने से वो संयोग में गया इसलिए कहना पड़ेगा नित्यम नित्यम कहने से संयोग में नहीं जाएगा नहीं जाएगा स्वयं नित्य नहीं है संयोग आदि हाँ स्वयं विभाग और आगे और भी देंगे अनेक अनुगतम कालादि वारणाय अनेक अनेक नहीं कहेंगे तो ना कालो परिमाण कालादि परिमाण वारणाय अनेकमिति मिति अनेक नहीं कहेंगे तो लक्षण कितना होगा तो नित्यम एकम अनुगतम ये जो काल का परिमाण आकाश का परिमाण तो ये काल का परिमाण कहा रहेगा काल में रहेगा तो काल नित्य है तो काल का परिमाण नित्य है काल का परिमाण क्या है विभु कोई परिमाण में विभु आया है महत्व तो महत्व परिमाण वाला है तो ये परम महत्व परम दीर्घत्व कहेंगे ये जो काल का परिमाण है वो नित्य है और काल का परिमाण कितने काल है एक काल है इसलिए काल का परिमाण कितना होगा एक होगा नित्य होगा और एक हुआ और वो अनुगत है काल में अनुगत है अगर अनेक नहीं कहेंगे तो काल का परिमाण में जाएगा नित्य है एक है अनुगत भी है इसलिए कहेंगे अनेक अनेक कहने से अभी जाएगा नहीं काल का परिमाण में क्यों, क्यों काल एक होने से क्या हुआ हम तो काल का परिमाण कहते ना परिमाण एक है काल एक होने से काल का परिमाण एक हुआ इसलिए अभी हम अगर अनेक कह देंगे तो काल का परिमाण में और जाएगा नहीं काल का परिमाण कहा काल को नहीं दिखाया अतिव्याप्ति स्थल काल का परिमाणों को दिखाया क्योंकि काल नित्य है एक है अनुगत है नहीं, नहीं है इसलिए काल को अतिव्याप्ति स्थल नहीं दिखाया काल का परिमाण को दिखाया वो अनुगत है अनुगत होता है ना अनुगत, है। अनुगत है। दरहना। इसमें नहीं हुआ और अभी कहते हैं कि नित्यम एकम अनेको अनुगतम ये जो अनेक अनुगत हुआ ये सामान्य ये सामान्य किस से रहता है समय संबंध से इसलिए कहते हैं कि अनेक अनुगतम चो समवाये नो बोध्यम ये सामान्य अनेक में रहेगा समवाय सम्बन्ध रहेगा ये जानना है समवाय सम्बन्ध नहीं कहेंगे तो कहते न न अत्यंताभावे अतिव्याप्ति घटा भाव ये घटा अत्यंता भाव ये अभी भूतलों में है मंदिर में हो सकता है एक स्थान पर अनेक में हो सकता है और अत्यंत अभाव नित्य है अनित्य है नित्य है तो अभी अत्यंत अभाव घटो अत्यंत अभाव ये कितना हो जाएगा अनेकों में अनुगत हो जाएगा किंतु घटो अत्यंत अभाव ये कितना है घटो अत्यंत अभाव एक ही है और नित्य है एक है अनेक में अनुगत अनुगत अर्थात तो, अनेक में है भूतल में है मंदिर में है नदी में है पर्वत में है तो ए नित्यम एकम अनेक अनुगतम सब घट गया घट में। तो लक्ष्मण उसमें जाएगा किंतु जो किन्तु घट्यंत अभाव भूतल नदी मंदिर इत्यादि में अनुगत हुआ घटो अत्यंत अभाव किस समझ रहेगा अभाव स्वरूप सम्बन्ध से तो इसलिए कहते हैं कि यहाँ हम जो अनुगत तो तो कहते हैं ये तो समवाय सम से अनुगत होना चाहिए अतः समवाय सम्बन्ध से आश्रित होना चाहिए अभाव सर्वदा स्वरूप संबंध से रहेगा घटा घटा भाव। कोई भी अभाव अभाव अपना अधिकरण में स्वरूप संबंध से रहेगा जैसे यहाँ घट नहीं है घटा भाव है तो घटा भाव किस संबंध से है कहेंगे स्वरूप संबंध से है आप कहते हैं कि जो विशेषण विशेष भाव संबंध उसको लाते हैं बुद्धि में अभाव अभाव समय सम्बन्ध से नहीं रहेगा समवाय न कह देने से अभाव में जाएगा नहीं क्योंकि अभाव समवाय सम से रहता नहीं सामान्य समवाय सम्बन्ध से रहता है हम लक्षण सामान्य को कर रहे हैं तो हम अभी कहेंगे कि जो अनेक अनुगत होना चाहिए समवाय सम्बन्ध से होना चाहिए नहीं कहेंगे तो अभाव में चला जाएगा वो भी नित्यम है एकम है अनेक अनुगतम है किंतु असमवाय समझ से नहीं रहता स्वरूप समझ से रहता है तो हमको लक्षण में समवाय संबंध है ना अनेक अनुगतम ये कहना पड़ेगा न अतंता भावे अति व्यक्ति समवाय संबंध है न अनेक अनुगतम इस प्रकार के अनुगत का एक विशेषण होता था अनेक अनुगत तो वहां भी और जोड़ देना पड़ेगा समवाय न अनेक अनुगत ये और लक्षण आना पड़ेगा अच्छा पदकृत्य में नित्य द्रव्य वृत पदकृत्य पूरा हुआ इसका इस दीपिका में वहां अंतिम पंक्ति दिया है जो पदकृत्य का नीचे दीपिका है घटादि दी अत्यंताभाव घटादी अनुगतो असमवेत घटा आदि अत्यंत अभी हम लोग विचार कर लिए कि घटा अत्यंत भूतल में है नदी में है पर्वत में है मंदिर में है कितना कहते हैं घटा आदि अत्यंत अभाव घट अनुगत घी हो गया तो प्रतियोगी अभी ये अभाव का निरूपक हुआ जो निरूपक होगा हो उसमें भी अनुगत होगा घटो यहाँ प्रतियोगी हुआ ना तो घट अत्यंत अभाव जैसे भूतल में अनुगत हुआ ऐसे नाना स्थान पर अनुगत होगा तो यहाँ भी ऐसे घट अत्यंताव कहने से ये भी घटाधि अनुगत घटादि कहने से नील घट पीत घट नहीं नील घट रक्त घट इस प्रकार की नाना घट प्रतियोगी हो जाएंगे घट अत्यंत अच्छा ये तो कठिन घटेगा घटादि अत्यंत अभाव घटादी अनुगत इति घटाधि अनुगत घटाधि अत्यंत अभाव भूतल इत्यादि में अनुगत हो गया किंतु घट में अनुगत होगा तो घटो हो गया घटाभाव का प्रतियोगी भूतल हो गया अनुयोगी कहाँ आपको घटाभाव दिख रहा है भूतल में किसका भाव दिख रहा है घट का तो घटो हो गया प्रतियोगी जैसे हम कहते हैं कि ये घट का अत्यंत अभाव पांच जागा में दिखता है इतने अनुयोगी में अनुगत हो गया अरे यहाँ किन्तु कहते हैं प्रतियोगी में भी अनुगत है उसका निरुपक है जिस घटक का अभाव हुआ उस घटक का तो ये थोड़ा विचार घटाना और थोड़ा कठिन है इसको हम थोड़ा विचार करके यहाँ क्या कठिनाई आ रहा है कि आप अगर कहेंगे कि घटा भाव घटक का अनुगत है अभी कहेंगे कि यहाँ घटाभाव है तो यहाँ घटाभाव होने से आपको तद अभाव कहना पड़ेगा इस प्रकार कहना पड़ेगा नहीं तो कहेंगे यहाँ दस घटक का अभाव है दस घटक का दस अभाव हो गया अनेक अभाव हो गया तो अभी किंतु प्रत्येक घटक अभाव उसी घटक का अनुगत होगा जैसे यहाँ दस अभाव है ये दस अभाव एक घटक का अनुगत होगा क्या दस घटक का अनुगत होगा ना किंतु एक नील घटक का अभाव दस अनुयोगी में अनुगत हो जा सकता है किंतु एक अभाव तो एक प्रतियोगी में अनुगत होगा स्पष्ट हो रहे है ना हम कहते हैं कि यहाँ क ख गांच घटक का अभाव है ये पांच घटक का अभाव यहाँ भी है मंदिर में भी है वहाँ भी, भी है वहां भी है दस जगह में है मान लीजिए उसमें हम केवल बल क घट का अभाव लेते हैं क घटा भाव ऐसा कहें क घटा भाव अनेक अनुयोगी में अनुगत हो गया तो आपका हो गया जो क घटाभाव नित्य है एक कहे नित्यम एकम अनेकेश अनुयगिशु अनुगतम घट गया तो लक्षण चला जाता है वारण करने के लिए हम कह देंगे ये किन्तु क घटाभाव ये स्वरूप समंसरा हमारा लक्षण लेंगे संवाय समवाय समंसरा अनुयोगी लेने से पूरा घट जाता है यहाँ किंतु कह रहेगी क घटाभाव क घट में अनुगत है क्यों कहते ना घटाधि अनुगत क घटाभाव क घट में अनुगत है अरे यहाँ क घट अभाव ख घटो अभाव ग घट अभाव तीन घटा भाव है ये तीन घटा घटाभाव क्या सभी क घट में अनुगत हो जाएंगे एक एक में होंगे ना तो अभी अगर हम अभाव को प्रतियोगी में अनुगत लेंगे तो एक में अनुगत होगा अनेक अनुगत नहीं घटेगा इस विषय में हमको अभी संशय आया तो इसको विचार करके फिर नहीं तो पंक्ति घटता नहीं ना आप समझे हम क्या विचार अब क्लियर हुआ अभी एक ही में अनुगत हुआ क्योंकि अभाव प्रतियोगी में लेंगे तो एक अभाव एक प्रतियोगी में अनुगत होगा हमारा लक्षण है अनेकों अनुयोगी मतलब अनुएक अनुगत तब तो लक्षण जा ही नहीं रहा है कोई अतिव्यापति का प्रतियोगी में लेंगे तो कोई अतिव्याप्ति नहीं है क्योंकि अनेक अनुगत नहीं वो तो एक में ही अनुगत है क्या हा किसी प्रकार अनुगत अर्थात उसको मानना यही अनुगत है अनुयोगी भी, भी अनुगत अनुगत अनुयोगी में भी अनुगत होगा प्रतियोगी में भी अनुगत होगा इसको थोड़ा और विचार करके देखेंगे और स्पष्ट करेंगे अच्छा हाँ स्वरूप समुदाय स्वरूप समुदान से अनुयोगिता अर्थात घटा भाव अभी भूतल में रहा तो कहेंगे स्वरूप समं से रहेगा ये स्वरूप समंस का नाम हो गया अनुयोगिता रूपक का स्वरूप समन्वय और वही घटाभाव घट में भी अनुगत अनुगत होगा वहाँ भी स्वरूप समंस रहेगा उस स्वरूप संबंध को कहेंगे प्रतियोगिता रूपक का स्वरूप समन्वय ये सब ना, उसका नाम अलग अलग हो तो जाएंगे वो तो स्वरूप है ना स्वरूप समंस के लिए और संबंध नहीं चाहिए अनुयोगी में दिखाने से हमारा विचार स्पष्ट हो गया क्योंकि प्रतियोगी में दिखाने से तो एक घटाभाव एक ही प्रतियोगी में अनुगत होगा तो इसलिए यहाँ थोड़ा स्पष्ट करें स्वरूप संबंध का तात्पर्य होता है कि हम कहते हैं कि यहाँ घटाभाव है और ये स्वरूप संबंध से रहता है स्वरूप संबंध से अर्थात ये घटाभाव भूतल स्वरूप है स्वरूप संबंध का तदरूप ये कुछ भिन्न नहीं है भिन्न नहीं है तो आप कहते हैं ना भूत ले घटाभाव ऐसे सप्तमी कहते हैं आ फिर स्वरूप कहते हैं कहते हम विचार करने के लिए के एक के के लिए कल्पना करते हैं एक घटा भाव एक पदार्थ जो कि स्वरूप सम्बन्ध से ये दूसरे लोग मीमांसा का वेदांती कहेंगे आप ऐसा क्यों है कि विचार करने के लिए अलग कल्पना करते हैं अभाव रूप एव मीमांस कहें अभाव रूप एव नहीं हम कहते हैं ना भूत ले घटा भाव तो इसमें ये दोनों मत में ये सब विवाद है तो इसी को ये लोग कहेंगे कि स्वरूप समंस था तदरूप उसी को स्वरूप समन्व से कहा जाए यहाँ और कोई समवाय संयोग का इत्यादि कालिक का, वो सब स्वरूप समंज से नहीं है वो सब अलग संबंध हो जाएंगे अच्छा आगे नित्य द्रव्य वृत्तो व्यावर्त का नि द्रव्य वृत्त व्यावर्तका विशेषा बहुवचन दे दिया इसलिए नित्य द्रव्य वृत्त कह सम कैसे कहेंगे नित्य द्रव्य कर्मधारय कर रहे हैं द्रव्यम आगे ये विशेष से सविशेष नित्य द्रव्य वृत्ति बहुवचन होने से नित्य द्रव्य वृत्त व्यावर्त का नित्य द्रव्य में वृत्ति जिसका वृत् विद्यमानता तो नित्य द्रव्य में क्यों रहते हैं कि नहीं का नित्य द्रव्य में रहेंगे और व्यावर्तक भी होंगे नहीं नित्य द्रव्य में अन्य कुछ धर्म रहते हैं जो व्यावर्तक नहीं होते हैं जल परमाणु नित्य द्रव्य हुआ उसमें अभा सुर शुक्ल रूपों का गुण रहेगा तो वो किन्तु व्यावर्तक नहीं माना जाता है ये किन्तु व्यावर्तक है इसको विशेष कहा जाएगा बौरी नित्य द्रव्ये नित्य द्रव्येषु शु वृत्ति नित्य द्रव्य में कर्मधारे ऊपर में बराबर चिन्ह देंगे और आगे जब नित्य द्रव्य और वृत्ति ये जो बीच वाला है य और व उसी का ऊपर में लिख देंगे बहू ताकि आपको आगे पता चलेगा बहुत धीरे धीरे स्पष्ट हो जाएगा हम पहले लिखते हैं फिर बाद में उसको फिर मिटाते हैं जब निश्चय हो जाता है फिर फिर मिटाते हैं <laughs> वो नित्य द्रव्य वृत्ति है तो किंतु व्यावर्त का नहीं है दूसरा जल परमाणु से इस जल परमाणु को व्यावर्तन नहीं करेगा ना पृथ्वी से व्यावर्त करेगा किन्नी व्यावर्तक अर्थात वो किसी से भी इसको व्यावर्तन करवाएगा उसका धर्म होगा नित्य द्रव्य इति घटत्वादि वारण आय नित्य द्रव्य वृत्त घटत्व व्यावर्तक है, है।, है। पट से को व्यावर्तन करवाएगा तो इसको वारण करने के लिए कहते हैं नित्य द्रव्य वृत्त हे कहने से अब घटत्व में जाएगा नहीं लक्षण क्यों घटोत् तो नीति द्रव्यवृत्ति नहीं है दूसरा में रहेगा परमाणु में रहेगा नहीं रहेगा वहां भी रहेगा रहेगा नहीं रहेगा क्यों और परमाणु में नहीं रहेगा रहे रहे तो दीर्णुक में कहा से आ जाएगा और परमाणु में रूप नहीं रहेगा अगर परमाणु में रूप नहीं रहेगा रहे रहे तो दी में कहा से रूप आ जाएगा अगर अवयव में गुण नहीं है तो अवयवी में कहां से आएगा अवयव गुण अवयवी गुण का आरंभ होता है अवयव में गुण रहेगा पृथ्वी पृथ्व्याद चतुष्टयम पाकज अन्यत्र अन्यत्राकजम कहा गया जल परमाणु का जो अभा शुक्ल ये रूप रहेगा वो अपाकज परिवर्तन भी नहीं होगा पृथ्वी परमाणु में कितु तो परिवर्तन हो जाएगा वहां रहेगा अच्छा अभी नित्य द्रव्य वृत्त कहने से और घटत तो में नहीं जाएगा क्योंकि घटतत्व नित्य द्रव्य वृत्ति नहीं है वो घट तो में रहेगा अच्छा अभी नित्य द्रव्य वृत्त भी है व्यावर्तक भी है आत्मत्व रहेगा नित्य द्रव्य वृत्ति हो आत्मत्व और आत्मत्व व्यावर्तक है दूसरों से भिन्न कराएगा तो आप लक्षण कर रहे थे विशेषज्ञ चला गया आत्मत्व में क्या दोष हुआ अतिव्याप्ति अतिव्याप्ति का लक्षण क्या है लक्ष्य वृत्वृत तो ये अति व्याप्ति हुआ इसलिए पदकृत्य में कहते हैं आत्मत्व मनस्तो वारणा आत्मत्व मनस्तव भिन्ना बोध्यम आत्मत्व मनस्तो भिन्न ये भी कहना चाहिए नहीं तो लक्षण आत्मत्व मनस्तव में मिल जाएगा आगे नित्य निसंबंध सोर्द्वो मध्य एक अन्यदस्थमपराश्रितवतिषेवत सिद्ध यथा अवयवा यहावयवावयवनौ क्रिया क्रियाक्रियावंत जाति व्यक्ति विशेष नित्य द्रव्ये चेति नित्य संबंध समय और नित्य भी है खाली संबंध कह देंगे अन्य संबंध है कौन संयोगादि इसलिए नित्य कहा गया खाली नित्य समवाय कह देंगे तो नित्य और कौन है समवाय को कर छोड़ करके विशेष इत्यादि है घटतत्व पटतव बहुत सारे नित्य है खाली नित्य कह देंगे तो उस समय अति व्याप्ति हो जाएगी काल आत्मा कहते नित्य है और संबंध है कर्मधारे है नित्य संबंध समवाय अयुत सिद्ध वृत्ति अयुत सिद्धौ अयुत सिद्धे वृत्तिर अयुत सिद्ध में रहेगा अयुत सिद्ध यो हो वृत् तो अयुत सिद्ध किसको कहेंगे कहते हैं कि यो योर द्वयोर मध्ये जो दोनों का बीच में एकम अभिनश्यत अवस्थम अभिनश्यत तकार कट जाएगा अभिनश्यत का जो तकार है वो कट जाएगा और आगे जो त तो है वो कट जाएगा तो पाठ हो जाएगा एकम अभिन इस प्रकार के पाठ होगा एकम अवस्थम इस प्रकार की हो जाएगा अपराश्रितम एवा वीष्ठते ता व्यूत सिद्ध दोनों का बीच में एकम अभिनश्यत एक विनाश को प्राप्त नहीं करता हुआ अभिनश्यत अवस्थम इस प्रकार की पदच्छेद हो जाएगा अभिनश्यत अवस्थम अर्थात अविनाश अवस्था को अर्थात विनाश अवस्था को प्राप्त नहीं करता हुआ एकम दोनों का बात नहीं एक विनाश को प्राप्त नहीं करता हुआ दूसरा का आश्रय में ही रहता है जब विनाश प्राप्त करता है दूसरों का आश्रय में रहता है ऐसा नहीं कहा जा सकता है किंतु जब एक विनाश को प्राप्त नहीं करता है तो दूसरों का आश्रय में ही रहेगा यह तात्पर्य है एकम अविनाश अवस्थम अपर आश्रितम एव अर्थात दूसरों से आश्रित तो हो नहीं हो करके नहीं रह पाएगा आश्रितम एव अवधारण करते हैं आश्रितम एव तो अभी वो दोनों को, कह जाएगा दोनों को कहा जाएगा अयुत सिद्ध हो दोनों को अयुत सिद्ध कहा जाएगा किंतु उसमें से एक है जो कि अपर आश्रित तो होकर के रहता है कब विनाश को प्राप्त होने का नहीं होने का समय में दोनों परस्पर में आश्रित तो नहीं होते हैं। एक ही आश्रित तो होता है एक आश्रित तो होने से दोनों को अयुत सिद्ध कहा जाएगा उदाहरण पट और तंतु तो कौन किसका आश्रित होकर के रहता है पट तंतु का आश्रित होकर के रहता है और जो आश्रित होकर के रहता है वो अविनश्यत अवस्था में आश्रित होकर के रहेगा पट जिस समय में अविनश्यत अवस्था पट विनश्यत अवस्था में दूसरों को आश्रित करके रहेगा ऐसा कोई निश्चय नहीं है विनश्यत अवस्था वाला पट दूसरों को आश्रय निश्चय करेगा ऐसा कोई निश्चय नहीं है कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है जैसे कार्य का नाश नया लो एक लोग कहेंगे दो उपाय से होगा एक है कि समवायिक कारण नाश तो का हो जाएगा तो कार्य का नाश होगा असमवाय कारण का नाश होगा तो कार्य का नाश होगा और ये पट का समवाय कारण क्या है तंतु असमवाय कारण तंतु संयोग तांत तंतु संयोग नाश करेंगे पट नाश होगा तो जिस समय में अभी तंतु संयोग हम नाश करके पट का नाश कर रहे हैं इस समय में ये जो नाश होने वाला पट नाश होता हुआ पट अभी ये तंतु में है क्योंकि तंतु अभी जिंदा मतलब तंतु अभी वर्तमान है इस समय में ये अपर आश्रितम आप कह सकते हैं विनश्यत अवस्था में भी अपर आश्रितम आप कह सकते हैं किंतु अगर आप जला दिए किसको जला दिए तंतु को जला दिए जब तंतु को जला दिए अभी आप कहेंगे कि नाश हो गया क्यों नाश हो गया कहते हैं कि समवाय कारण नाशात ये कार्य का नाश हुआ अगर समवाय कारण का नाश से कार्य का नाश होगा कार्य नाश एक कार्य है जो से है वो कार्य है तो मतलब पट नाश कार्य है उसका कारण क्या है क्यों नाश हो गया समवाय कारण नाश तो भी अगर तंतु नाश कारण हुआ पटनाश कार्य हुआ कार्य कारण में कम से कम एक क्षण पूर्व पर होना चाहिए इसलिए तंतुनाश पूर्व क्षण होगा पटनाश उत्तरक्षण होगा तो जिस क्षण में तंतु नाश हो गया पटनाश उत्तरक्षण होगा एक ही क्षण पट को मानना पड़ेगा नहीं एक लोग तर्क से सिद्ध करेंगे अभी वो जो पट रहा जो कि अभी एक क्षण बचेगा अभी तो तंतु नहीं है तंतु तो नाश हो ही गया है तो उस क्षण में वो अभी अपर आश्रित तो होकर के रहेगा क्या पट क्योंकि अपर तंतु तो है ही नहीं ऐसा पट को कहा जाएगा विनश्यत पट विनश्यत अवस्था में अपर आश्रित तो होगा ऐसे नहीं कहा जा सकता है जब आप कारण नाश समय कारण नाश करके कार्यो का नाश कर रहे हैं उस समय में कार्य विनश्यत अवस्था अपराश्रित नहीं है तंतु तंतु आश्रित नहीं है क्योंकि तंतु पहले से नष्ट हो गया तो विनश्यत अवस्था पट तंतु का आश्रित नहीं हुआ तो उस अवस्था को नहीं लेना है विचार में इसलिए कहते हैं अविनश्यत अवस्था पट अविनत अवस्था पट एव अर्थात अपर आश्रित एव अवतिष्ठते ऐसा ही होना ही पड़ेगा ऐसे जहां होगा वो दोनों को अयुत सिद्ध कहा जाएगा अयुत सिद्ध अर्थात तो यूते सती सिद्ध नहीं होगा अगर आप यूत यूत अर्थात तो भिन्न कर देंगे यूत अगर जाएगा तो तो जाएगा तो हो जाएगा तो सिद्ध नहीं होगा उसको कहा जाएगा अयुत सिद्ध अयुत छेद तभी सिद्ध यू हो जाएगा तो सिद्ध नहीं होगा तो यहाँ यू का अर्थ क्या है यू हो जाएगा तो सिद्ध नहीं होगा तो मिश्रण जाए जाए हो जाएगा तो सिद्ध नहीं होगा अमिश्रण यु धातु का अर्थ मिश्रण मिश्रण हो मिश्रण भी है अमिश्रण है का अर्थ अमिश्रण अर्थात यु तो हो जाएगा तो सिद्ध नहीं होगा घट पट युत होकर के सिद्ध हो सकते हैं हो सकते हैं तो वो दोनों में समवा संबंध नहीं रहेगा वो तो यु होकर के सिद्ध हो गया जो युवत तो होकर के सिद्ध नहीं होगा अयुत तो होकर के ही सिद्ध होगा ऐसा दोनों का बीच में जो संबंध उसको समभाव्य संबंध कहा जाएगा यह यू का अर्थ है यहां अमिश्रण तो सिद्ध हो जाएगी ये किंतु तंतु पट अमिश्रण होकर सिद्ध नहीं हो हाँ मिश्रण यहां किंतु धातु का अर्थ हम अमिश्रण ले रहे हैं युद्धातु तो का अर्थ मिश्रण अमिश्रण अर्था भिन्न अच्छा मिश्रण अर्थात मिश्रण होने से अर्थात एक साथ ही रह पाएंगे इसलिए कहते हैं नित्य संबंध तो नित्य संबंध अर्थात वो संबंध है और वो नित्य है मैं मान तो यहाँ अभी पटो और तंतु इसका दोनों का बीच का संबंध हो गया समवाय संबंध कहते हैं नित्य कैसे है तो जब ये नाश हो गया तब भी संबंध नित्य कैसे होगा तो ये कहते हैं कि पहले कहते समवायस्तु एक नया तो का सिद्धांत तो एक तो इसलिए ये जो जल परमाणु होगा उनका मत में नित्य है जल परमाणु में जो रूप रहेगा वो किस से रहेगा वो नित्य होगा अनित्य है तो इसलिए समवाय संबंध वो कहते हैं एक है वो नित्य है तो ये अनित्य का बीच में यहाँ दिखता है कहते वो पदार्थ तो नित्य है जैसे अत्यंत नित्य है अभी घटा ले आए अब तो दिखा नहीं दिखा नहीं कहते कहीं प्रतियोगी आ गया तो अभाव का वो विरोधी है तो जिस प्रकार कहते हैं एक होने पर भी कभी दिख सकता है कभी नहीं दिख सकता है इसी प्रकार के समवाय नित्य है होने पर भी यहाँ कहते हैं समवायिक संबंध नित्य कैसे वो तो नाश हो गया क्योंकि संबंध तो नाश नहीं हुआ वो संबंध अभी अप्रकटो हो गया इस जगह में और दिखा नहीं तंतु और पटो जब साथ में आ गए कहते हैं वो संबंध आपको दिख गया तो, तो है तो अत्यंत हवा पर यहाँ है अभी घटो अत्यंत घटो अत्यवा दिख रहा है घटो ला करके रख देंगे क्या नित्य था अत्यंत हवा कैसे नाश हो जाए क्या नाश नहीं हुआ ये उसका अभिभावक हो गया दबा दिया उसका तो अयुत सिद्ध ये दोनों अयुत सिद्ध माना जाएंगे अच्छा तो कहाँ ये समवाय संबंध होता है बता देते हैं अवयव अवयवी तो है। तो। ये दोनों का बीच में अयुत सिद्ध गुण गुणी ये दोनों का बीच में अयुत सिद्ध तो रहेगा क्रिया क्रियावंत क्रियावान क्रिया और क्रियावान ये दोनों बीच में जाति व्यक्ति व्यक्ति अर्थात जिसमें जाति रहता है उसको व्यक्ति कहते हैं और व्यक्ति व्यक्ति शब्द का अर्थ होता है कि व्यंजनम दिखना प्रकाश होना क्योंकि धातु है अंजु अंजु अर्थात अंजु धातु का अर्थ है व्यक्ति व्यक्ति अर्थात प्रकट होना व्यक्ति जाति का प्रकट करने वाला है कहते मनुष्य मनुष्य तो जाति को प्रकट कर देता है जब तक घट नहीं है तो घटतत्व प्रकट नहीं होता है घटतत्व तो नित्य है प्रकट नहीं होता इसलिए वो प्रकट करने वाला होने से उसको व्यक्ति कह दिया गया और विशेष नित्य द्रव्य तो ये विशेष नित्य द्रव्य इसमें आश्रित कौन है विशेष आश्रित है दोनों का बीच में भी ये संबंध है ये नित्य होगा ये मतलब संभावय संबंध होगा विशेष और नित्य द्रव्य उनका बीच में जो संभावय संबंध है वो नित्य होगा होगा विशेष भी नित्य है और नित्य द्रव्य वो भी नित्य है उसका बीच में जो संबंध हो वो भी नित्य होगा पदकृत्य में नित्य आकाश आदि वारण आय संबंध संबंध नहीं कहेंगे तो लक्षण कितना हो जाएगा नित्य आकाश आदि में जाएगा इसलिए वारण करने के लिए संबंध कहेंगे नित्य नहीं कहेंगे तो लक्षण कितना हो जाएगा संबंध कहाँ जाएगा संयोगादि में जाएगा इसलिए संयोग वारणाया नित्य नित्य संबंध कर्मधार है अच्छा नित्य संबंध ये स्वरूप संबंध भी ये नित्य संबंध तो ये अत्यंत अभाव कहेंगे ये जो जहाँ रहेगा ये भी ये नित्य संबंध है ये स्वरूप संबंध ये भी नित्य संबंध है <coughs> तो होने से कहते हैं इसलिए तद भिन्न ये भी कहना चाहिए स्वरूप संबंध ये नित्य संबंध है उसका सब तत्व अनुयोगी प्रतियोगी लेकर के इसका नाम अलग अलग, अलग पड़ जाता है जैसा कहते हैं घटाभाव भूतल में अनुयोगिता संबंध से रहेगा एक स्वरूप संबंध घटाभाव घट में प्रतियोगिता संबंध से रहेगा वो एक स्वरूप संबंध ये स्वरूप संबंध कहेंगे नित्य संबंध है। ये सब मतलब उसका निरूपक को लेकर के नाम अलग, अलग अलग कह देते हैं तद भिन्न भी स्वरूप संबंध वारणाए तदिन्न इत्यम अनादिशभावि उत्पत्ते पूर्व कार्य अनादिशभाव प्राग जो प्रागभाव है उसका दो विशेषण दे दिए एक अनादि एक शांत अनादि में समास कैसे कहेंगे अनादि ही प्रागभाव अविद्यमान आदि और शांत प्रागभाव अंतर तो प्रागभाव का अंत भी होगा और प्रागभाव का आदि नहीं है ऐसा जो अभाव होगा और ये कहा कब रहेगा कहते हैं उत्पत्ते है पूर्वम कार्य जब तक तो कार्य उत्पन्न नहीं हुआ तब तक तो उसका प्रागभाव होगा कोई भी कार्य को लेकर के काल का तीन भाग किया जाएगा तो काल में पहले रहेगा प्रागभाव आगे कार्य आगे ध्वंस किसी भी कार्य को लेकर के काल का तीन भाग हो जाएगा तो ये कहते हैं कार्य से उत्पत्ति है पूर्वम जो अभाव है उसको कहा जाएगा प्रागभाव प्रागभाव लक्षेति अनादि रीति लक्षण कर दिया प्रथम दलम अनादि नहीं कहेंगे तो लक्षण कितना होगा शांत है हो, प्राग भव जाएगा घट में घट शांत है तो वो सब में अति होगा इसलिए अनादि कहना पड़ेगा खाली अनादि ही प्राग इतना कह दीजिए कहा जाएगा आत्मा में जाएगा तो जितने नित्य पदार्थ है सब में जाएगा कहते हैं आये द्वितीय दलम जितने नित्य पदार्थ है सब अनादि हैं। अच्छा आगे ननु प्राग, ननु के आगे विसर्ग नहीं है और है ना? ननु प्राग भाव कश्मीन काले अस्ति अस्थित प्राग भाव किस समय में रहेगा इस प्रकार के प्रश्न होने से कहते हैं उत्पत्ते है प्राग उत्पत्ति है प्राग है कहते हैं है कार्य से उत्पत्त प्राग जब उत्पत्ति है प्राग कहेंगे किसकी उत्पत्ति होगा कहेंगे जिसकी उत्पत्ति होगा वो कार्य है कार्य का लक्षण क्या है कार्यम किसको कार्य कहेंगे कार्यम प्रागभाव प्रतियोगी प्रागव का जो प्रतियोगी हो होगा उसी को कार्य कहा जाएगा प्राग भाव कब रहेगा कहते हैं कार्य उत्पत्ति से पहले रहेगा क्योंकि वही कार्य का लक्षण है कार्य से उत्पत्ति है प्राग और ये कहाँ रहेगा कहते हैं ये घट प्राग भाव उसका प्रतियोगी कौन होगा घट घट का समवाय कारण कौन है कपाल तो स्व समवाय स्व प्रतियोगी समवायी कारण में ही उसका उपलब्धि होगी घट प्राग भाव कहाँ दिखेगा कहते हैं घट प्राग भाव उसका प्रतियोगी क्या गया उसका समवायिक कारण हो कपाल कपाल में ही होगा अर्थात कपाल देख करके हमको ज्ञान होगा अत्र घटो भविष्यति इस प्रकार के जहाँ ज्ञान होगा ऐसा ज्ञान क्यों हो गया कहते इसमें प्राग दिखता है कहते हैं सो प्रतियोगी समवाय कारणे वर्तते दीपिका में द्वितीय पंक्ति में अंतिम में दिया प्रतियोगी समवाय कारण वृत्ति प्रतियोगी जनक भविष्यति इति व्यवहार हेतु प्राग प्रतियोगी समवायी कारण वृत्ति प्रतियोगी समवाय कारण में रहेगा ये ध्वंस भी तो सो प्रतियोगी समवायी कारण में रहेगा ध्वंस आपको कहाँ दिखेगा कपाल में दिखेगा घटो टूट गया कपाल तो किंतु वो टूटा हुआ कपाल को देख करके अतर घटो भविष्यति इस प्रकार ज्ञान नहीं होगा घटो ध्वस्त इस प्रकार की ज्ञान होगा किन्तु है कपाल प्रतियोगी का समवायि कारण कहा जाएगा तो प्रतियोगी समवाय कारण वृत्ति और प्रतियोगी का जनक जो ध्वंस है वो प्रतियोगी का जनक होगा किंतु प्रागभाव प्रतियोगी का जनक है इसलिए प्रतियोगी जनक देते हैं ध्वंस में अति व्यापारण करने के लिए तो प्रतियोगी प्र समवाय कारण वृत्ति तो दोनों हो जाएंगे किंतु प्रतियोगी का जनक प्राग होगा ध्वंस जो हो का जनक नहीं है जो साधारण कारण न होते हैं ईश् तत्ने आगे क्या है आगे कार्य साधारण स्मृता तो वो एक साधारण कारण है प्राग भाव प्रतियोगी प्रतियोगिता जनक और भविष्यति इति व्यवहार का हेतु अत्र घटो भविष्यति इस प्रकार की व्यवहार होता है समयकरण कपाल कपाल कपाल में रहेगा प्राग भावा? और भविष्यति इति व्यवहार हेतु तो जिस कपाल में प्रागभाव होगा वहां हम व्यवहार करेंगे घटो भविष्यति इस प्रकार के व्यवहार करेंगे तो जहां प्राग नहीं है वहां हम घटो भविष्यति इस प्रकार के व्यवहार नहीं कर पाएंगे आगे शादी अनंत प्रध्वंस उत्पत्तिरम कार्य शादी ही अनंत प्रध्वंस तो प्रागुर्भाव के लिए क्या कहा था शांत कहता है इसका विपरीत तो हो गया तो वो अनादि था ये शादी हो गया वो शांत था ये अनंत हो गया तो प्रध्वंस और ये कहा उपलब्धि होगा कहते हैं उत्पत्ति अनंतरम कार्य कार्य उत्पन्न होने के बाद ही वो दिख सकता है और प्राग भाव कार्य से उत्पत्ति है प्राक तो ये दोनों में अंतर आया पहले कार्य बनेगा आगे कार्य का ध्वंस होगा तभी तो जाकर के ध्वंस उपलब्ध होगा ध्वंसंग लक्ष्य अति साधि रीति घटादि वारणा अनंत खाली शादी कहेंगे तो घटादि में जाएगा खाली शादी कहेंगे तो घट सादी तो है उसमें अति हो जाएगी इसलिए कहेंगे शादी भी होना चाहिए और अनंत भी होना चाहिए आत्मा निवारण है शादी कितना कहने से आत्मा में लक्षण चला जाएगा अनंत कहने से आत्मा में अति व्याप्ति इसलिए कहेंगे शादी उत्पत्ति है अनंतरम कार्य से का अनुभव होगा इसलिए कहते हैं उत्पत्ति रिति। कार्य से उत्पत्ति अनंतरम कार्य होने के बाद कहा दिखेगा स्व प्रतियोगी समवायी कारण वृत्ति स्व प्रतियोगी स्व हो गया ध्वंस ध्वंस का प्रतियोगी हो जाएगा जो कार्य घटा दिन। उसका समवायी कारण जो कपाल उसमें दिखेगा वृत्ति रित्यर्थ है अच्छा सच ध्वस्त इति प्रत्यय विषय प्रागवा में भविष्यति इति प्रत्यय विषय ये हो गया ध्वस्त प्रत्येय विषय इसलिए इसका लक्षण अलग कर दिया थोड़ा दीपिका में प्रतियोगी समवाय कारण वृत्ति दोनों में था वहां था प्रतियोगी जनक और ये हो गया प्रतियोगी जन्य घट जन्य घटं से होगा और घट का जनक हो जाएगा प्राग भाव ये दोनों में अंतर आया कि प्रतियोगी जन्य होगा और प्रतियोगी समवाय कारण वृत्ति ये तो दोनों में आया यहाँ किन्तु ध्वस्त इतना व्यवहार है तु इस प्रकार की यहाँ व्यवहार होगा घट वो ये ठीक है यहाँ तक ओम शंकर शंकर्यो